पाठ ओ सहना सहन भुन तो, सह वी कर वह तेजस्वीनाधीतमस्तमा विदावै ओम शांति शांति शांति का जो प्रकरण अब समाप्त होने जा रहा है हमारा क्लास भी इसलिए प्रकरण को आज हम पूरे करेंगे तीन चार सूत्र बाकी हैं तो कल वंशशाला के संबंध में हमने बात करके वहां विराम दे दिया ज्योतिषम के अंदर के वंशशाला है उसके संबंध में बात करके हमने समाप्त कर दिया तो वहां कहा है एक विधि है दीक्षु अतिकाशान करोदी दीक्षु अतिकाशान करोदी एक विधि है तो दीक्षु का मतलब क्या हो जाता है हा चारों दिशाओं के लिए उसके जो मध्य में क्या है एक बहुत बड़ा स्तंभ गाड़ा जाता है और चारों तरफ से जो जो आएगा वो क्या है इसके साथ ही कनेक्टेड होगा बीच में इसे कुछ शाला होते ना? तो बीच में एक पिलर होगा समझ में आ गया ना तो उसके तो ये विधि है उस समय क्या हो जाता है वहां जो बीच में जो है एक पिलर को गार्डन देने का है इस के मजबूती के लिए शाला का सेंटर पॉइंट होगा कि उसके जो रूफ के जो सारी लकड़ियां हैं सेंटर में आकर के के इस लकड़ी साथ जुटने वाला है ठीक है ना उसको कहते हैं अतिकाशिकाश है ठीक है ना वो सभी के सारे पिलरों से आने वाले बंधु को आ ये जोड़ करके पकड़ेगा ठीक है ना तो यहां कहा तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वर्तमान यज्ञ के लिए अब प्रागवंशाला बना करके वहां अतिकाश को गाड़ने की बात जहां आती है उस समय उस प्रकरण में ये करने वाले बोला को ही तत्वेदा अमुष्मे अस्तिवा नवा कोखी तत्वेदा यह कौन जानता है क्या ये परलोक में मरने के बाद यह परलोक में आत्मा रहता है या नहीं रहता है उस प्रकरण में कहा यानी क्या है इस विधि की प्रशंसा है वो यानी तुम परलोक चिंता में डूबते डूबते इस पिलर को गलत गाड़ेंगे तो अभी का काम कैसे होगा अभी के काम हुए बिना अच्छे परिलोक की प्राप्ति कैसे होगी यानी अच्छे परिलोक की प्राप्ति में उसी में डूबते हुए वर्तमान कर्मों को जो बिगाड़ेगा उसको अच्छे परिलोह की प्राप्ति अब इसलिए परलोग की निंदा नहीं ये परलोक नहीं है संदेह नहीं परंतु तो परलोक की चिंता को छोड़ करके चिंता को छोड़ते हुए आपको वर्तमान कर्मों में लगना चाहिए जैसा कि जिसको संतान नहीं होता डॉक्टर उसको कहते है, टेंशन मत करो संतान के लिए कोशिश करो टेंशन में नहीं जो टेंशन में आते हुए संतान के लिए कोशिश करेगा वो सदा टेंशन में रहने के कारण उनको संतान नहीं होगा ठीक है ना उसी प्रकार कोई बोलता है कि जी आज देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूं आई मेरे मरने वाला है कोई पूछने वाला मेरे पास नहीं है तो मैं कल गया था अपने सरदार जी अंगल के पास जहां मैं रहता था तो यही बोलता था मैं बोला आप पागल है आप पागल है तुम्हारे तो क्यों पागल है भाई अब ये सारे लोग गोली खिला रहे मुझे मैं बोले तो पागल बोल रहा हूं मैं तो मैंने कहा देखिए आपने सर्विस सर्विस से निवृत्त हो गए तो मैंने आपको क्या कहा आपको सरकार हर साल में इंक्रीमेंट देता है ना इंक्रीमेंट क्यों देता है क्योंकि सरकार की दृष्टि में आपके अंदर योग्यता बढ़ रही है जैसे आपके अंदर योग्यता बढ़ रही है तो आपको इंक्रीमेंट से सकार थोड़ा तुष्ट संतुष्ट बनाने के लिए आ, सोच रही है प्रयत्न कर रही है तो सरकार की दृष्टि में आपके समर्थना जब अधिक होती है सरकार आपको वेतन बढ़ाता है ठीक है ना उसी प्रकार क्या है स्केल इस प्रकार बढ़ता जाता है और सेवानिवृत्ति के समय पर आप महीने में कितने सैलरी लेते थे बीस हजार रुपये बीस हजार रुपये क्या यह बीस हजार वेदन देने वाला रिटायरमेंट दे लेने के बाद वो सीरो हो जाएगा पर दो आप अपने को क्या माना जीरो मान लिया आपने ट्वेंटी थाउजेंड से हाँ बोला आपको नौकरी ढूंढने की जरूरी है आप तंदुरुस्त है अभी आपको सिक्सटी ही हुआ है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आदमी थे और रिकवरी ट्रिब्यूनल होता ना डीआरटी डप्त रिकवरी ट्रिब्यूनल उसी में वो सेक्शन ऑफिसर थे ठीक है ना तो आपने देखिए उन्होंने क्या बताया ये चंदन ऑटोमोबाइल से ना वहां जाकर के बोला मैं अकाउंट लिखूंगा आप मुझे एक रुपया भी दीजिए मैं आकर के काम करूंगा मैंने कहा सबसे बड़ी मूर्खता आपने एक की देखिए एक रुपये के लिए आज की दुनिया में कोई अकाउंट का, का काम करने के लिए बोलेंगे ना वो पगड़ी वाला सोचेंगे तो पागल हो गए तो उसने क्या कहा काका जब समय आएगा तो आपको बोल देंगे दूसरे बार बोला कि हमें जी मुफ्त में ऐसे बैठने वाला नहीं चाहिए हमें काम करने वाला चाहिए हम वेतन देते काम करने के लिए बाद में क्या हो जाएगा एक रुपया लेने वाला अरे तो मैं एक रुपये के लिए काम करता हूँ आज थोड़ा देर से जाएंगे आज इन्हें नहीं जाएंगे और पंद्रह दिन के लिए पंजाब जाएंगे और उन्होंने मना ही कर दिया तो बोले मैं कल जाकर के फिर पूछूंगा मैं बोला कल मत जाने का उनके पास फिर नहीं जाने का क्योंकि वो आपको तो वही दृष्टि से ही देखेंगे आप बदल देने से एक तो ये, ये पंजाबी है तो पंजाबी के सब लोग का हंसी मजाक करते हैं ना तो एक बार हंसी मजाक की बात आपने कर ही दी आगे जा करके उसको करेक्ट करने के लिए नहीं है जाना करेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे फिर आप हास्य बनेगा तो हा, आप क्या अहमदाबाद में अप डाउन करते हुए आपके पास इतने इंफ्लुएंस है इतने परिजय है किसी के वहां चले जाइए आप ठीक है ना तो उसके बोला मुझे आप जैसे गुरु चाहिए मैं देखिए मैं देखिए कोई किसी को गुरु हाथ पकड़ के कहीं नहीं ले जा सकता है ठीक है ना आप अपनी स्थिति को समझ लीजिए तो मैंने उनको उनकी पुत्री को बुला के बोल दिया और उसकी शादी भी मैंने कराई वहाँ हमारे समाज में मैंने कहा पापा को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अच्छी सर्विस जिसमें उनको कम से कम आठ दस हजार मिलते हो क्योंकि अकाउंट में इतने चादुर है वो और क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चदुर है तो उन्होंने क्या कर दिया मानसिक रूप से 20,000 से सिरो में आ गया इसलिए उन्होंने एक रुपये को उन्होंने देखा ना सिरो से अधिक है ना एक रुपया इसलिए चंदन में जाकर के अपनी महत्व के लिए बताया मैं उधर सेवा देगा आपको और एक रुपया आप देंगे ना तो भी मैं खुश हो जाऊंगा अब इसलिए कहीं पर भी जाकर के किसी को मुफ्त में सेवा देने की बात आज नहीं करनी है क्योंकि वो सोचेंगे ये मुफ्त में सेवा देने का मतलब ये कहीं सुटेबल नहीं है इसलिए अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके आए इसलिए मुफ्त में सेवा देने की बात आती है बोलते हैं ये पागल आज के समाज के लिए ये तो देखिए परलोग की प्राप्ति हमारे अच्छे कर्मों से अच्छे परलोक परलोग में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है परंतु जिसका नजर सदा परलोग की प्राप्ति में है उसमें नजर होगा तो यहां नजर नहीं होगा क्योंकि मन के अंदर विशेषता है एक समय पर एक काम को ही मन ध्यान से देख सकता है और दिल्ली की चिंता में हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा टक्कर होगी है ना तो इसलिए क्या है इधर कहा क्या कहा अकालिकेप्सा अकालिकेप्सा प्रत्येक कर्मकर्ता को अपने क्रियामान कर्म में ध्यान रखना चाहिए क्रियमाण कर्म में ध्यान को रखने के लिए क्रियमाण कर्म की स्तुति के लिए क्या कर दिया परलोक की निंदा की परलोग की निंदा की समझ में आएगी ना ये परलोग की निंदा परलोक को निंदित करने के लिए नहीं परंतु क्रियमाण कर्म की प्रशंसा लिए प्रशंसा के लिए की गई है ठीक है ना अब देखिए मुक्ति में जाने के लिए से छुटना पड़ेगा पर जब अपने ब्रह्मचारी गलत कर रहा है आचार्य आकर के गुस्सा करता है ठीक तो है तो आचार्य के गुस्सा मोक्ष के में बाधक है साधक है बाद ग होते हुए क्यों गुस्सा करते हैं तो यह रागद्वेश्ञान निमित्त है इस रागद्वेश भी ज्यादा खतरनाक है क्रियमान कर्म में दोष को करना क्रियमाण कर्म के कर्म से होने वाले अधिक दोष से बचने के लिए आ, थोड़ा द्वेश मोक्ष में फले बाधक हो उसको कर ले पर क्रियमाण कर्मों को ठीक ठाक कर ले ठीक है ना तो यहां यहां एक न्याय है ना निंदा निंदितुम प्रवर्तते निंदा जो है निंदा के लिए प्रवृत्ति नहीं होती निंदा केवल निंदा करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती क्या है विधेयम निंदा प्रवर्तते, जो विधि की के लिए ही निंदा की प्रवृत्ति होती है तो रजनीश की बात लीजिए उन्होंने दयानंद की निंदा दयानंद की निंदा के लिए नहीं कही परंतु जिस बात को लेकर के वो प्रकरण चला रहा था उस प्रकरण की प्रशंसा में मैं सही बता रहा हूँ इसलिए मेरे सामने बैठने वाले मेरे योगी शिष्यों तुम दयानंद के पीछे मत जाओ और मैं जो बता रहा हूं उसको करो ठीक है ना समझ में आएगी ना तो कभी कभी कोई कहते दस बजे पटेल साहब वहां आने के लिए कहा मैंने वचन भी दिया था देखिए या तो पटेल साहब के साथ तुम्हें जाकर रहो या तो मेरे साथ रहो ये पटेल साहब की निंदा नहीं है ये वास्तु में क्या है हमें लगता है ये पटेल साहब की निंदा कर रहे हैं उनको नीचे दिखा रहा है उनको ये नहीं मान रहा है नहीं ये होती है ये प्रती है तो वास्तव में मेरी इरादा क्या है आप मेरे साथ संबद्ध हो मेरे साथ काम करते हो तो इसकी मुख्यता होनी चाहिए पटेल साहब की बात की मुख्यता यहां नहीं होनी चाहिए ठीक है ना उसी प्रकार किसी दर्शन के अंदर दूसरे दर्शन के बाद का खंडन जो करते हैं ना इसलिए करते हैं उस दर्शन में आप बाद में जाओगे पहले क्या है हमारी विद्या में हमारी दृष्टि क्या है इसको समझ लीजिए इसलिए कभी कभी वह प्रकरण में हाँ वह प्रकरण में क्या विरोधाभास जैसे हमें दिखाई देगा जैसे यह दिखाई देता है समझ में आ गए ना कभी कभी क्या हो जाता है कोई कोर्ट जो है ना सरकार को क्या है बुरे बोलते हैं सरकार को बुरे बोलते हैं ये बुरे क्यों बोलते हैं ये सरकार को बुरे बोलने का मतलब है तंत्र की प्रशंसा अपने तंत्र की प्रशंसा के लिए सरकार को सरकार की निंदा करता है तो सरकार भी क्या समझ देता है सरकार सरकार चलाने वाले बहुत बुद्धिमान है वो बोलते हैं कोर्ट हमें रिजन करने के लिए नहीं बोला ठीक है ना ये कोर्ट का परामर्श है ये परामर्श का मतलब रिजन करके सीएम चले जाए ये नहीं है क्योंकि वहां न्याय की प्रशंसा के प्रकरण में उन्होंने सरकार की निंदा की तो इसका मतलब सरकार की निंदा सरकार की निंदा करने के लिए नहीं की परंतु न्याय प्रणाली की प्रशंसा के लिए की इसलिए रिजन नहीं करते ठीक है ना और कभी कभी बोलते हैं जो न्याय नहीं चढ़ा सकते हैं वो सत्ता छोड़कर जाना चाहिए उसको ये बात भी किसके लिए है आ, न्याय के चलाना मुख्य है सरकार चलाने का मतलब है न्याय को चलाना ठीक है ना तो ये वास्तव में ये छोड़कर जाने की जो निंदा की है ना ये किसके लिए की हा न्याय प्रणाली पर ध्यान दो इसके लिए निंदा की ठीक है ना इसको कहते हैं न निंदित न्याय हा। ये निंदितम न्याय राजनीति में बहुत प्रयोग में देखने में आता है ठीक है ना हो गए ना अकालिक हो गया अर्थ लिखा? लिखा आगे कहते हैं विद्या प्रशंसा अगला सूत्र है पंद्रह वाला विद्या प्रशंसा विद्या प्रशंसा यानी विद्या की प्रशंसा हुई है विद्या की प्रशंसा होती है सूत्र का है ये विद्या की प्रशंसा होती है किसमें आई अभाग्य प्रतिषेध आचा जो पांचवा सूत्र है ना पांचवा सूत्र विद्या प्रशंसा पंद्रह है ना एक नहीं ये तीन की है तथा फलाभा तीसरे सूत्र शोभने से मुखम यह वेदा गर्ग त्रिरात्र याग के अंदर अंतर्गत जो यजमान आहुति देता है गर्ग त्रिराग रात्र याग का अनुष्ठान जो यजमान करता है उसकी चेहरा चेहरा जो है सुंदर होती है ये जो कथन है ये क्या है ये ये विद्या की प्रशंसा है विद्या की प्रशंसा है यानी तो चेहरे को सुंदर बनाने का मतलब चमकना नहीं है कोई कहता है ना काले नजर वाले तेरा मुंह काला आप बुरी नजर वाले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तो ये बुरी नजर बुरी नजर वाला कौन होता है जो विद्यावान नहीं है विद्या को प्राप्त करने का मतलब है हमारा नजर अच्छा होना नजर की अच्छा होते ही क्या है हमारे चेहरा जो मुंह है वो सुंदर हो जाएगा ठीक है ना तो विद्या की तेजस्वी का मतलब कोई कोई कहता है नहीं इधर बहुत चमकेगा अग्नि जैसे चंद्रमा जैसे चूरी जैसे ठीक है चमकेगा तो चमकेगा ठीक है ना परंतु इधर चमकने का मतलब ये नहीं होता चमकने का मतलब है समाज में उसकी मान और प्रतिष्ठा का होना मान और प्रतिष्ठा के होना जैसे कि सीएम की प्रतिष्ठा गुजरात समाज के अंदर जो होती है प्रतिष्ठा कैसी है अच्छी प्रतिष्ठा है पर उसके चेहरे पर जाकर के देखो, जैसा तो है ही नहीं कभी कभी भी बिगड़ जाता है, कभी-कभी उसमें भी घुसा जाता है कभी कभी उसमें भी, भी चिंता लगी रहती है तो चमकने का मतलब ये नहीं है चमकने का मतलब क्या है उसके मान प्रतिष्ठा होना उनके जो कारोबार है लगातार विघ्न के बिना चलते रहना और संपत्ति की कमी का ना होना और उसके जो बच्चे हैं अच्छे प्रकार से पढ़ाई करने वाला होना और परंपरा के धर्मों का पालन करने वाला होना यही चमकने का मतलब तो हर एक मानव के अंदर क्या है तीन रात्रियां होती है इन तीनों रात्रियों को खत्म करो ठीक है ना तीनों रात्रियों को खत्म करो एक रात्रि कौन सी है एक रात्रि एक रात्रि को खत्म करने के लिए ब्रह्मचरित्र का अनुष्ठान करता है। उसमें से क्या होगा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हमारा होगा तो ये कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हमें जो प्राप्त होता है ना तो एक रात्रि हमारी खत्म हुई दूसरी रात्रि क्या है अभाव रहता है इसलिए धर्म के आचरण करो उसे क्या होगा धन संपदा प्राप्त होगी उसके बाद में क्या है और तीसरी रात्रि को करने के खत्म करने के लिए बताया एकांत स्थान में जाकर के तप करो वाले पस्ियों को तप करने के लिए बोला तपस्या से क्या होती है तीसरी रात्रि खत्म हो जाती है और चौथा चौथा दिन चौथा दिन शुद्ध होता है चौथा दिन शुद्ध होता है ये स्त्रियों में देखिए स्त्रियों का जो पीरियड आता है ना पहली रात्रि दूसरी रात्रि तीसरी रात्रि उसके बाद में खोल के देना और चौथे दिन में क्या है प्राय ये जाए इसमें वेरिएशन होता है परंतु सामान्य नियम होता है चौथे दिन में वो स्नान करके शुद्ध हो जाता हो जाता है ठीक है ना तो उसी प्रकार जैसे उसके अंदर यह वास्तव में वो समय क्या हो जाता है उसमें अज्ञान का बार इन तीनों रात्रियों में स्त्री में ज्यादा रहेगा जो भार है ना यानी उनको क्या होता है उसके सूर्य है, उसका चमक दमक समय पर कम हो जाता है ये कम होने के कारण क्या है उनको काम से छुटकारा देना चाहिए उनको आराम चाहिए और साथ साथ में क्या है सफेद कपड़ा पहन करके यानी स्वच्छ कपड़ा पहन करके उनको एकांत स्थान में बैठना चाहिए और उनके भोजन आदि पदार्थ तो जो अच्छे स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है वो समय उनको उनके पास में ला करके देने की जरूरी है नहीं तो क्या होगा उस समय शरीर में पानी डालेगा ना तो आयुर्वेद के मुताबिक क्या हो जाता है हमारे नसनाड़ियां सिकुड़ जाती है जितने भी दूषित खून जो बाहर जाने का होता ना ये खून बाहर ना जा करके क्या करेगा ये खून अंदर अंदर ही क्या हो जाता है बाद में बॉडी को बहुत हानि पहुँचाएंगे कोई कहते ना तंबाकू खाने से कैंसर होता है परंतु हर एक तंबाकू खाने वाले को कैंसर तो हा परंतु ये जरूरी बात है तंबाकू के सेवन करने से क्या है यदि कैंसर है तो कैंसर की स्थिति में बढ़ोतरी जरूर होगी बहुत नुकसान होगा तो इसी प्रकार वहां पर भी तीन रात्रियों की बात आई और क्या है कठोपतिशत में देखिए नचकेत आकर के यमाचार्य के प्रतीक्षा करके तीन रात्रियों बैठे ना तीन ये तीन रात्रियां क्या है पहले रात्रि को ब्रह्मचरी से दूसरे रात्रि को गृहस्थ से तीसरे रात्रि को वान से मिटाएंगे तो क्या है परमपद की प्राप्ति की जो तुरीवस्था है ना सन्यास की योग्यता यानी समाधि उनको समाधि की प्राप्ति होती है समाधि क्या है समाधि वही होती है जो तीनों रात्रि के खत्म होने के बाद होने वाला दिन ठीक है प्रकाश शास्त्रों में क्या है स्त्री के के जीवन में भी तीन रात्रियों का विधान है के है प्रत्येक महीने अंदर और पुरुष के लिए तो आज जीवन क्या है ये तीन रात्रियों की बात रात्रि ग्रह कहा ना तीन रात्रियां तुमने मेरे घर के अंदर निवास किए हो निवास किए हो दयानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेदादी भाषी भूमिका के अंदर कहा यमाचारी परमात्मा है नचिकेता जीवात्मा है इसको दोनों को क्या कर दिया व्यक्ति बना दिया नचिकेता कौन जीवात्मा और यमाचारी जो है ये परमात्मा है और यमाचारी के जितने भी लक्षण उसमें बताया ना वो लगाकर देखिए कोई मनुष्य पर लगने वाला नहीं है ठीक है ये, ये स्तुति कहा ही है ब्राह्मण ग्रंथों के आशीर्वाद में ही आई है वहां की विधि है वो विधि क्या है स्वाध्यायो अध्यय हर एक व्यक्ति को क्या है अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय स्वस्थ अध्ययनम स्वस्थ अध्ययनम अपने जीवन में हर हर एक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए अध्ययन करने का मतलब वेद को पढ़े और वेदार्थ को जाने वेद को पढ़े और वेदार्थ को जाने अध्ययन शब्दों के अंदर अध्ययन शब्द के अंदर ये दोनों बातें आती है तो स्वाध्याय अध्यय द्या है तव्य प्रति आएगा तो विधि है विधि है हा तो यहां अत्र आगंतव्य है तुम्हें यहां आनी चाहिए आना चाहिए ये तव्यत में चाहिए आता है और आगे चेयम चेयम उस प्रकार आनीय अनिय प्रत्यय प्रत्यय तव्यत प्रत्यय आगे विधिलिंग विधिलिंग ये सारे के सारे अर्थ देखेंगे तो चयम चयन करना चाहिए आने आ गंतव्य आना चाहिए पठनी यहा पढ़ने योग्य है योग्य है तो उसको करना पड़ेगा ना और आगे आगे आए ये सारे के सारे विधि विधिपरक है श्री विधिवरक वाक्यों के पहचान ये तव्यत प्रत्ये से होगा अनिय प्रत्ये से होगा यत् प्रत्ये से होगा और विधिंग से होगा इन चारों में किसी एक का यदि वेदमा ब्राह्मण ग्रंथों में विनियोग देखने में आएगा तो समझ लेना वो विधि है कभी कभी वर्तमान काल में भी हो जाएगा जैसे कि हस्तम हिरण्य हिरण्यम हस्ते भवती ये भवती कौन से काल का है वर्तमान काल का है तो इसको भी विधि समझनी चाहिए ठीक है ना तो यानी विधि को बताने वाले कई कई क्रियापद के रूप होते हैं इसका स्वरूप समझ में आएगा उसका स्वरूप जब दृष्टि में आएगा ना तो समझ लेना ये विधि है ठीक है ना तो स्वाध्याय अध्ययव्य इसमें तवियत प्रत्यय है स्वाध्याय का अनुष्ठान स्वाध्याय का अध्ययन सभी व्यक्तियों को करना चाहिए और दयानंद जी ने तो यहां तक बता दिया वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सबको सवार्यों सब, सब का परम धर्म है यानी उसमें विधि है स्वाध्याय अध्यय दिधि है और देखिए पढ़ाई में कुछ काल अन्यन दिन के होते हैं गुरु नहीं पढ़ाएंगे कुछ काल ये काल यह दिन का होता है वेदमंद्र नहीं पढ़ाएंगे ये परंपरा ने अनुरूप अब का समय है तो अध्ययन कब होगा जो श्रावणी जो आए ना उपाक्रम जनोई बदलने का टाइम उस समय पर क्या है दुबार गुरुकुलों में पठन पाठन शुरू हो जाता है और परंपरा के अनुरूप अष्टमी पूर्णिमा प्रत्येक पक्ष की दोनों अष्टमिया पूर्णिमा और अमावस्या यह क्या है अन्य दिन है उस समय जिसमें आसमान पर ज्यादा बादल छाया हुआ रहता है वो भी अध्ययन के लिए अन्य माना जाता है ठीक है ना तो क्या होता है तो इसमें अध्ययन करने से अध्ययन में बाधा आती है बुद्धि में हा बुद्धि में प्रकाश मंद रहेगा इसलिए क्या है अध्ययन करेंगे तो भी क्या होगा वो अध्ययन सफल नहीं होता है इसलिए इन दिनों में क्या है प्रवचन को महत्व दे रहे हैं इसलिए आचार्य लोग क्या करते हैं बारिश के ऋतु के जो चार महीने हैं चातुर्मास व्रत ग्रहण करके गुरुकुल से दूर जाकर के गांव में जाकर के बैठेंगे जहां आबादी बैठी है समझ में आगे ना यानी गुरुगुल जो है गांव से दूर में है तो चातुर्मासी के काल में क्या करेगा गुरुकुल गुर की पढ़ाई को बंद करके वहां जा करके बैठेंगे ठीक तो है तो यह विद्या की प्रशंसा है इसलिए कहता है विद्या प्रबल प्रशंसे यम यह विद्या की प्रशंसा है यह तथा भला भलाभावात इस सूत्र का उत्तर है अब अर्थ लिखिए स्वाध्याय ध्यव्य स्वाध्यायों के बाद में एक अवग्रह चिन्ह लगाना स्वाध्याय अवग्रह ध्येतव्य यानी अध्येतव्य अकार जो है अवग्रह के अंदर चला गया इस विधि वाक्य के, के इस विधि वाक्य के, के इस विधिवाक्य के स्तुति है इस विधिवाक्य की स्तुति है कौमा इन्वर्टर कौमा शोभदे अस्य मुखम शोभदे अस्य मुखम यानी वेद के आदेशानुसार जो वेद का पठन पाठन को अपने परम धर्म मान करके जीवन में अनुष्ठान करेंगे अपने वयस्क पुत्र को गुरुकुल में गुरु के पास छोड़ेंगे वो वहां रह करके विद्या का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा स्वाध्याय अध्ययतव्य इसका विनियोग हो गया तो इसका परिणाम क्या है शौभदय से मुखम ऐसे करने वाले ऐसे करने वाले हाँ जी हा ऐसे करने वाले जो पिता है ना उसके कुल कभी भी बिगड़े हुए चेहरा वाला नहीं होगा ठीक है तो सौभदे अस्य मुखम इस इस परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टिकोण से विद्या की प्रशंसा के लिए सौभदय अस्य मुखम यानी मुख की चेहरा के शब्द के अर्थ को लीजिए ना चेहरे में चमक बढ़ता है ये अर्थ मुख्य नहीं है ये गौण गवन है गौण अर्थ क्यों क्योंकि इस प्रकार कहने का तात्पर्य है तात्पर्य इधर बताया क्या बताया कुले संत अध्ययन श्रवणान मेधावी जाय दे संत का मतलब निरंतर निरंतर अध्ययन के चलते रहने के कारण उस कुल में जो संतान पैदा होगा वो मेधावी होंगे ठीक है ना कदय सब अन्नम इति, आ उनको बहुत दान मिलेगा, विद्या का पठन पाठन जहां होता रहेगा तो उनको बहुत प्रकार का दान मिलेगा अन्न के रूप में वस्त्र के रूप में पैसे के रूप में भूमि के रूप में बैल के रूप में गाय के रूप में घी के रूप में उनको बहुत अन्न मिलेगा ठीक है ना तो भी देखिए सही में अध्ययन की परंपरा जहां आचार, जो आचार्य जो होता है जो जागृत रहता है उस गुरुगुड़ के अंदर कोई कमी देखने में नहीं आती है तो आजकल के बड़े बड़े स्कूलों को देखिए उसमें कोई कमी नहीं है लोग क्या है उस तरफ देने के लिए तैयार है अर्थ तो पूरा हुआ नहीं हुआ ना हा जी हा शोभ इस विधि की स्तुति है शोभदे अस्य मुखम वहां और लिखिए शोभदे अस्य मुखम ये प्रयोग गौण है मुख्य अर्थ को बताने वाला नहीं को बताने वाला नहीं है तो का मतलब उनके उनके पास सारे होंगे। उनके पास बहुत बहुत सारे सारे शिष्य शिष्य होंगे। होंगे। अब देखिए बहुत सारे शिष्यों के साथ एक गुरु जाएगा उसकी शोभा क्या है सारे देखिए सबके वेशभूषा एक ही है और चोटी लिखी हुई है और कटी वस्त्र पहना हुआ है कैसे कैसे छोटे छोटे ब्रह्मचारी कितने तेजी से चलते हैं उसके गुरु को देखिए और गुरु बोलते ही एकाग्र होकर के वो सारे एक स्वर में वेद मंत्र का सुनकर के पाठ करता है थोड़े दिन में उनको कंटस्थ हो जाता है ठीक है ना और उनके उनके पास जाकर के देखिए उनकी मर्यादा उनकी मर्यादाएं देखिए उनके आचरण देखिए वहां मुग्ध हो जाता है यह वास्तव में क्या है ये, ये आचार्य के स्वभाव को बढ़ाना है ठीक है ना ऐसा नहीं आचार्य से कुछ रश्मियां निकलेंगे ठीक <laughs> है ना अब देखिए अब कोई महात्मा का चित्र बना कर रहते हैं ना हम फोटोग्राफर को बताते हैं उनके चेहरे के वहां थोड़ा सा प्रकाश, प्रकाश थोड़ा प्रगाश बनाना। अब ठीक है इसका पात्र ये गौण है ये गौण है ऐसे कोई प्रकाश नहीं निकलता अब मुख्य क्या है आ इसकी प्रतिष्ठा अच्छी है इसका मान बहुत ज्यादा है इसकी विद्या बहुत अधिक है तो उसी के लिए क्या है हम प्रकाश बना देता है कोई गुरु नानक के चित्र में कोई कोई देखिए इधर इधर है, इदर है, वहां देखिए वहां पर भी है ठीक है ना ये वास्तव में विद्या की प्रशंसा के लिए हम बनाते हैं, ये विद्यावान थे विद्या के प्रचारक थे ये विद्या वाले थे इसलिए देखिए वो दिखाने के लिए ये प्रकाश आज दो दोन भी दिखाया। पकड़ा दिया अब आँ। ये चित्र ऐसे दिखता है जैसे किसी ने टॉर्च मार दिया है उसके चेहरे पर <laughs> तो, है अलग अलग कलाकार होते हैं ना वो बनाते वक्त कुछ और हो जाता है जैसे कि मैं यदि कौ को बनाऊं, तो नीचे लिखना पड़ेगा कौआ नहीं तो पहुंचानेंगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं यह सारी प्रवृतियां जो होती है ना ये यथार्थ में शास्त्र के अंदर जिसको हम मुख्यता से देखना चाहिए उसको न देखते हुए हाँ ये आभा को पकड़ने के पीछे लोग उनको वो क्या है उनको वो प्रकाश ही चाहिए वो आभा चाहिए और उसके अंदर की चीज उनको नहीं चाहिए इसलिए गौण के पीछे आज देखिए दुनिया पागल हो रही है ठीक है ना हमें इसकी परीक्षा करने की क्या जरूरी है इफेक्ट देखिए एक आचार्य के अच्छे आचार्य का मतलब क्या है अभाव वाला नहीं अच्छे आचार्य का मतलब है जिनके पढ़ाने पर समझ में आना जिसके अनुष्ठान हो और जो हमारे लिए एक मॉडल हो इतने में से अच्छे आचार्य का पहचान और जो सत्यवाणी बोलने वाला हो परीक्षा कीजिए उनके साथ में रह करके जिससे अच्छे आचार्य की अब हम इस प्रकार की परीक्षा नहीं करते हम क्या है हमें क्या है कल क्या हो गया एक कपड़ा वाले आ गए कपड़ा वाला आकर के क्या कर दिया बोला पंजाबी सूट ले लो बोल करके मारू दी में आ गए तो मैं अपने सरदार जी के वहां बैठ रहा था तो सरदार जी ने बोला बुलाओ उसको बुलाओ उसको बोला पंडित जी आप अपने पत्नी के लिए एक जोड़ा ड्रेस ले लो मेरे ओर से मैं देना चाहता हूं हम तो बोला नहीं अंग जी तब ये व्यापारी ने क्या बोला अरे कितने दिल वाले है अच्छे इंसान है तो उनका दामाद दामा बैठा है, बेटी के जो पति उधर बैठे थे तुम गलत बोल रहे हो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो चार सेकेंड के अंदर एक इंसान को पहचान ले सर्वत्वम सर्वत्व आधिकारिकम सर्वत्व आधिकारिकम हां सर्वत्व आधिकारिकम हाँ। जोड़कर लिखना चाहिए दो पद है उसमें सर्वत्वम आधिकारिकम आधिकारिक इसको कहते हैं अधिकारणा संबंधी जैसे कि कार्डियोलॉजी के बारे में कार्डियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं हृदय विभाग हृदय संबंधी वैद्य विज्ञान मंच पर देने के लिए मैं गया और श्री पांडे जी आए और हमारे 21 के जो डॉक्टर है ना पंडिया जी दर्शन पंडिया ये तीनों को बुलाए बुलाए और तीनों क्या है रवैया संबंधी अपने बातों को रखी इसमें के वक्ता कौन होगा दर्शन पांड्या होंगे क्योंकि वो विषय के निष्णाध है निश्राद है।, निश्राद है तो आधिकारिक का मतलब ऐसा नहीं हर बात में दर्शन पांड्या आधिकारिक होंगे नहीं जिस विषय को प्रस्तुत करने के लिए हम बुलाए उस विषय पर हा निष्णात दर्शन पांड्या ही होंगे किसमें इन तीन में परंतु बहुत सारे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स को बुलाइए ये नहीं कर सकते उसमें सबसे आधिकारिक दर्शन पंड्या है और कोई डॉक्टर होगा जो पैसे के चक्कर में ना करके केवल उस विषय में अपने मन को लगाने वाले कोई होगा तो दर्शन पंडिया से भी आधिकारिक वही व्यक्ति होंगे तो यही तो है सायनाचार्य में दयानंद जी में यही अंदर है सानाचार्य जी ने जो वेदभाष किया वो गलत नहीं है उसमें कहीं कहीं क्या हो जाता है आ, कुछ मान्यता मध्यकालीन मान्यता शामिल हो गई ये उसके में दोष है वो व्यक्ति तो ज्ञानी है विद्वानों के मदद से ही, आ, एक कंपेन्ड ग्रुप है वो कंबेड ग्रुप के ये चीफ थे और क्या है हरिहरन बुक्न इस महाराजा के जो विजयनगर साम्राज्य थे उसके वो मंत्री थे और राजा का हुक्म था मंत्री से क्या है अभी जितने भी शास्त्र नष्ट हो गए उसकी पुनर्जन रचना हमारे काल में होनी चाहिए इसलिए पंडित सभा को बुलाओ व्यवस्था हम करेंगे इसलिए देखिए आंध्रा में जाएंगे ना आंध्रा में वैदिक परंपरा का भीड़ इसलिए होता है क्योंकि हरिहरन बुक्त ने जिन लोगों को वहां बुलाए पंडित सभा को बिठाई सायुनाचार्य को नेतृत्व दे दिया वो तो लंबे काल तक वहां रुके उनके लिए सारी व्यवस्था राजा ने अपने तरफ की बाद में क्या हो गया पंडित लोगों को वहां अच्छा लगा वो फिर वापस जाना पसंद नहीं किया ठीक है ना मान लीजिए आपको अनुभूल कोई बस्ती मिलेगा ना घर मिलेगा ना वो छोड़ने में बहुत मुश्किल होता है है ना तो आप सो बार सोचेंगे ना तो इसी प्रकार तो इसको कहते हैं आधिकारिक समझ में आगे ना तो देखिए अपने अज्ञात प्रकरण में ध के प्रकरण में अंतिम विधि है अथ पूर्णा जुहोती अथा पूर्णाहम जुहोती ये जुहोती क्रिया वर्तमान कालिक है परंतु विधि है अथा का मतलब इतने होने के बाद आधान प्रक्रिया की पूर्णाहुति करे पूर्णाहुति करता है यानी करना चाहिए ये क्या होगी विधि होगी पूर्णाहुदी पूर्णाहुदी की विधि क्यों की पूर्णादी करने से क्या होगा तो वहां उत्तर दे दिया पूर्णाहमान इस पूर्णाहुदी को करने से यजमान अपनी कामनाओं को आप पूर्ण कर देते हैं तो सर्वान कामान जो बोला है इसमें सर्व शब्द का अर्थ होता है सारे तो सारे का क्या ले उनके जीवन में जितनी कामना हो सकती है सारे के सारे या उस कर्म से होने वाली सारी कामना हा तो इसलिए कहा आधिकारिकम इधर जो सर्वशब्द का प्रयोग आधिकारिक है वो प्रकरण संबंधी है न कि जनरल वो जनरल नहीं है वो विशेष है यानी आधेय प्रक्रिया को जिस कामना को लेकर के आप कर रहे हैं आधान की प्रक्रिया क्यों की अग्निहोत्र करने की इच्छा से आधान की प्रक्रिया पहले क्यों की अग्निहोत्र करने की इच्छा से अग्निहोत्र क्यों करें क्योंकि नित्य अग्निहोत्र ही चातुर्मासी का अनुष्ठान कर सकते हैं अग्निहोत्र की आहुति आपने इसलिए दी अग्निहोत्र में आपको चातुर्मासी करना है चादुर्मासी क्यों करे क्योंकि मुझे आगे जाकर के निरोड़ा बंद पशु बंद करने का है निरोड़ा पशु बंद क्यों करें क्योंकि मुझे आगे जाकर के ज्योतिष महाय करने का है तो एक स्टैंडर्ड में आप जब पढ़ लेंगे ना तो आपकी कामना क्या होती है हा मैं पास होकर के दूसरे में जाओ तो एक स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई अच्छी करो आपकी सारी कामना तो एक मूर्ख ने क्या कर दिया एक स्टैंडर्ड तक पढ़ कर के पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अध्यापक ने उनको कहा एक स्टैंडर्ड में अच्छे पढ़ने से सारी कामना पूर्ण हो गया तो अध्यापक का कदन है आधिकारिक यानी हा एक स्टैंडर्ड को अच्छे पढ़ने से पास होने से जितने लाभ होना है पूरे लाभ को मिल जाएगा तो इस लाभ का परिणाम क्या होगा आप पास होने के बाद हमें दूसरे में बैठना पड़ेगा दूसरे में अच्छी पढ़ाई करो उससे होने वाला सारी कामना इसी प्रकार क्या है ये सारे के सारे परामर्श आधिकारिक है उस प्रकरण संबंधी है उसकी व्यापकता नहीं माननी चाहिए इसलिए प्रकरण के आधार पर हमें विषय को समझने की जरूरी है अब अर्थ लिखिए अग्नियाधान अग्नियाधान के प्रकरण में धान के प्रकरण में पूर्णाहुदी करने की विधि है पूर्णाहुदी करने की विधि है इस विधि की स्तुति में इस विधि की स्तुति में कही गई है स्तुति की विधि में कही गई है कि इस विधि की स्तुति में कहीं गई कहीं गई है किमा इन्वर्टर कौमा इस पूर्णाहुदी से इस पूर्णाहुदी से यह जमान की सारी कामनाएं सारी कामना का गुजराती अर्थ नहीं लगाना सारी कामना का मतलब क्या है कामना, सारी हाँ, अच्छी, अच्छी।, अच्छी कामना होती है ना हाँ। सर्व कामना, कामना गुजरात में सर्व कामना बोलेंगे अच्छा यजमान की सारी कामना पूर्ण हो जाती है सारी कामना पूर्ण हो जाती है यह कथन यह कथन यह कथन आधिकारिक है यह कथन आधिकारिक है अर्थात उस प्रकरण में सीमित है उस प्रकरण में सीमित है जी हा किसी ने कहा बच्चा भाई को गाय को निकालो तो बच्चे ने पूछा किस गाय को नहीं सारी गायों को बेटे ने बताना लगा जी मैं काका से भी अनुमति पूछ लो तो उस काका से अपनी गाय को निकालने के लिए उस काका से उसका क्यों पूछे क्योंकि आपने सारी गाय बोला ना दो गाय तो उनके गौशाला में भी है तो पिता का पिता का कथन अपने गौशाला के अधिकरण में है पिता का कथन अपने गौशाला तक सीमित है वहां उसका स्थान है वो आधार है उस आधार पर जो कहेगा उसको कहते आधिकारिक न की दुनिया भर के गायों को इसको कहते हैं सर्वाधिकारी का न्याय यह सर्वाधिकारी का न्याय है हां तो जहां जहां न्याय से हम विषयों को प्रमाण से समझेंगे ना वहां यह न्याय लग जाता है एक मजिस्ट्रेट ने उनके पास केस की विचारना हो रही थी उन्होंने कहा सबको अंदर करो किसी को नहीं छोड़ेंगे सब गुणेगार है सबको अंदर करो तो अंदर करेंगे क्यों कौन क्योंकि पुलिस भी खड़े हैं, इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, उसका राइटर भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, सबको अंदर करेंगे तो कौन करेंगे सबको अंदर करने का मतलब गुणगार जो छह व्यक्ति है उन सबको कि कोर्ट रूम में खड़े हुए सबको सबको तो, तो फिर मजिस्ट्रेट को भी जाना पड़ेगा ना इसलिए इस दोष से निवृत्त होने के लिए सर्वाधिकारिक न्याय होता है ना इसका प्रयोग दुनिया में दुनिया को समझाता है सबको कहने का मतलब सबसे पहले प्रकरण को समझो प्रकरण को समझेंगे समझें के बाद यदि सबको कहेंगे तो प्रकरण में जितने आते हैं उतने को अब लास्ट सूत्र है फलसिया फलसिया कर्म निष्पत्ते है कर्म कर्म है। तेशाम लोकवत। तेशाम लोकवत। परिमानता। परिनामता परिमानता। फल से कर्मनपत्मा फल विशेष सरमाणत फल विशेष सै यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा सूत्र लिख, लिख लिया लिख लिया ना आपको कोई संदेह है नहीं अच्छा पुस्तक है ना ये लास्ट सूत्र है इस प्रकरण का पादकानी इस प्रकरण का तो हमने स्तुति जो है स्तुति निंदा जो भी प्रवृत्ति होती है वो विधि के लिए होती है विधि की आकांक्षा में होती है ये बताया ना उसको पुष्ट करने के लिए प्रकरण खोला उसमें ये लास्ट है तो कहते फल के फल के हा फल के कर्म निमित्त होने के कारण कर्म करेगा तो भी फल मिलेगा यानी फल प्राप्ति में कर्म की निमित्तता होती है फल से कर्मोत्पत्ति यानी फल के कर्म से निमित्त होने के कारण फल की प्राप्ति में कोई भी लिखिए ना ये एक बात को हम अनेक शैली से बोल सकते हैं तात्पर्य इसका ये होता है फल की उत्पत्ति में कर्म निमित्त होने के कारण कारण उन कर्मों का तेशाम का कर उन कर्मों का माप तोल करके परिमाण रहा माप तोल के आधार पर फल विशेष है विशेष फल होवे विशेष फल होवे होना चाहिए दृष्टांत क्या दे दिया लोकवत लोक के समान जैसे संसार में दिखाई पड़ता है वैदिक कर्मों का भी फल ऐसे ही होता है यानी एक महीना कर्म किया एक महीने का संवेदन एक महीने के वेदन कर्म करने पर क्या करेगा क्योंकि उनके जो टनर में जितना सैलरी मिलना चाहिए पूरा देगा नहीं।, नहीं देगा एक महीना कम किया तो एक महीने का महीने महीने में देखने में आता उसी पर अच्छा चा, तुमने चार बनाया लो, लो चार का पैसा और दुकानदार ने दो हमें दे दिया तीन शाम को देंगे बोला ठीक है दो दिया और दो का पैसा ले लो तीन के पैसा जब माल देंगे तब देंगे नहीं तो क्या होगा हमारे टेंशन होगा पैसा तो उनके हाथ में आ गया माल लाकर देंगे या नहीं देंगे हाँ तो, तो अपने पैसा देकर टेंशन क्यों खरीदता है इसलिए जी स्पष्ट बोल दीजिए दो दे दिया दो का पैसा लीजिए तीन की पैसा जब माल देंगे तब चुका देंगे ठीक है ना इसलिए क्या है यह सर्व शब्द को लेकर के आप भ्रांति में पढ़ने की जरूरी नहीं है क्योंकि दुनिया का अनुभव आपके साथ है तो दुनिया के अनुभव के अनुभव से अलग शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे शास्त्र को पढ़ने का आधार दुनिया में हमारे जीवन का अनुभव है इस अनुभव के बिना शास्त्र समझ में नहीं आए ओम सहनावे तेजस्वी तमस्तु ओम शांति शांति शांति